पहला प्रश्न भगवान आपके सामने आध्य शंकराचार्य की एक और प्रश्नोत्तरी उपस्थित करने के लिए क्षमा चाहता हूं आपसे और शंकराचार्य से उपस्थिते प्राण हरे कृतानते किणु कार्य सुधिया प्रयातनाथ वाक्का चित्तई सुधिया यमधनम मुरारी पादामबुज चिंतनम प्राण प्राणहरण करने वाले काल के उपस्थित होने पर सदबुद्धिवानों को यत्नपूर्वक तुरंत क्या करना चाहिए सुखदायक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 मुझसे क्षमा मांगने की कोई भी जरूरत नहीं। नहींचार्य से क्षमा मांग लेना जरूरी है क्योंकि तुमने आद्य शंकराचार्य को करीब करीब खाद्य शंकराचार्य बना दिया यह प्रश्न और यह उत्तर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 असंगत दृष्टि दृष्टिकोण है इससे तो बेहतर दिन फकीर रिंछाई जिसने रात ठंडी पाकर जापान के एक मंदिर में बुद्ध की काष्ठ प्रतिमा को जलाकर आँच ताप ली मंदिर का पुजारी जागा आग जली देखकर घबराया देखा तो भरोसा न आया पूछा अरझाई से क्या तुम पागल हो तुमने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को जला लिया आज तापने के लिए होश है तुमने क्या किया कैसा पाप किया अरिंझाई हंसा अपने पास की पड़े डंडे को उठा के उसने राख हो गई बुद्ध की प्रतिमा में कुछ खोजना शुरू कर दिया खोजते हो रिंझाई ने कहा भगवान की अस्थियां खोजता फिर तो पुजारी को भी हसी आगे उसने कहा तुम पागल सुनिश्चित अरे लकड़ी की प्रतिमा में कहीं अस्थियां होती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 प्यास लगती है तो इसी जगत के पानी को पीते हैं और भूख लगती है तो इसी जगत में भिक्षा मांगने निकलते हैं और विवाद करना होता है तो इसी जगत की यात्रा पर दिग्विजय करने को निकलते हैं दूर दूर पंडितों को हराने जाते हैं। अगर ये सब सपना है तो केरल से चल के मंडला तक आना मंडन मित्र से विवाद करने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 पंडित ने फोड़ दिया नारियल थोड़ा हैरान भी हुआ कि मैं क्या पूछ रहा हूं और ये पागल क्या दे रहा है ये कोई जवाब हुआ ये कोई मेरे प्रश्न का समाधान हुआ लेकिन जैसे ही नारियल फूटा फरीद ने कहा कि देख गिरी को साबित नहीं बचा सका तो गिरी साबित बचानी थी पंडित हंसने लगा उसने कहा गिरी कैसे साबित बच सकती नारियल कच्चा अभी खोलो गिरी जुड़े अगर नारियल को फोड़ूंगा अगर खोल तोड़ूंगा तो गिरी भी टूटेगी कैसी बातें करते हो फरीद ने कहा ठीक तो ये सूखा नारियल लेकिन देख गिरी को बचाना सूखा नारियल था आहिस् उसने फोड़ा नारियल तो टूट गया लेकिन गिरी साबित बचाई फरीद ने कहा समझा कुछ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 कुछ आश्चर्य नहीं लेकिन शंकराचारी जिनको कि लोग सोचते हैं ज्ञाता है सुधी है प्रबुद्ध है उनका उत्तर बड़ा साधारण साधारण ही नहीं गलत भी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 बह रही थी लेकिन जबरदस्ती उनकी गर्दन सीधी की जा रही थी हाथ मोड़े जा रहे थे थी। ठीक पद्मासन में बिठाना जरूरी और नंगा भी कर दिया था क्योंकि जीवन भर वो यूं तो पैदा हुए श्वेताम्बर स्थानकवासी लेकिन बातें करने लगे वो एक जैन विचारक हुए कुंद कुंद उनकी कुंद कुंद की बात स्वेतांबर धारणा के लोगों को बिल्कुल नहीं जन्मती उन्होंने निकाल कांजी स्वामी को बाहर किया तब से वो दिगंबर हो गए और दिगंबरों में उनकी खूब पूजा हुई ये नियम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 कि दिखाई नहीं पड़ता था अदृश्य था पारदर्शी था इसलिए लोग समझे कि नग्न वो नग्न थे नहीं देवी वस्त्र पहने हुए थे वो देवी वस्त्र के वो को दिखाई पड़ता था जिनको नहीं दिखाई पड़ता था वो अंधे दिगंबरी वो समझे कि नंगे खड़े तो कांजी स्वामी ने वस्त्र तो नहीं छोड़ा लेकिन जीना कर लिया अभी का वस्त्र आजकल मिलता कहा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 भला हाथी को उड़ाने वाली मलमल छल्ले में से निकल जाए, लेकिन स्वामी उसको ओढ़ के मोक्ष के द्वार में से नहीं निकल सकते वहीं पकड़े जाएंगे ठहरो मलमल बाहर छोड़ो ये मल इत्यादि भी लेके भीतर कहा जा रहे हो भीतर तो निर्मल हो जाओ तब जा पाओ मलमल -मल के वो तो बेचारे मर गए जिंदा रहे तब तक तो, तो बहुत कोशिश की दिगंबर उनको समझाते रहे कि आप छोड़ दो वस्त्र मगर वो भी न छोड़ पाए वो भी न छोड़ा पाए अब मर ही गए तो उन्होंने छोड़ा दिए उनको नग्न कर दिया जिंदगी भर जो मुनि नहीं थे मर के मुनि हो गए और बिठा दिया पद्मासन हो गया ध्यान मन वचन का चले मोक्ष की तरफ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 जिसको बुद्ध ने स्मृति कहा सम्मा सती है। कहा है सदबुद्धि नहीं कहाँ सदबुद्धि और कहाँ असदुद्धि अच्छा और बुरे का भेद ही बुद्धि का है यहाँ तो बुद्धि रही ही नहीं सिर्फ सुधीर रह गई सिर्फ आत्मस्मरण रह गया अपनी प्रतीति रह गई। होने का भाव मात्र रह गया अब तो ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूं अब तो ये भी पता नहीं मैं क्या हूं अब तो जिसको पता हो सकता है वह भी नहीं सुधी तो समाधि की अवस्था है बुल्ले का यह वक्तव्य सुनो बुला की जाना मैं कौन ना मैं नसीता नीता न फर बुला की जाना मैं कौन ना मैं अंदर बेट कताबा न ना विच नह मसत ख्वाबा. न जागन जागर नोन बुल्ला की जाना में कौ नी नमनाकी ना में बिच पलती पाखी न मैं आबी न मैं खाकी न मैं आतस ना मैं पोन बुल्ला की जाना मैं कौन न मैं अरबी न लाहौरी हिंदी न शहर नगोरी न मैं हिंदू तुरक पसोरी न मैं रहिंदा विच नदौन बुल्ला की जाना मैं कौन अवल आखर आप न जाना न कोई दूजा छोर पछाना मैथों और न कोई सयाना बुल्ला बुल्लाह किया है कौन बुल्ला की जाना मैं कौन अर्थात बुल्ला बुल्लेताह कहते हैं कि मैं क्या जानू कि मैं कौन हूँ बुल्ला की जाना मैं कौन ऐसा सन्नाटा है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 निराकार यह अवस्था ध्यान की है न मैं मस्जिद में मोमिन मत कहो कि मैं मुसलमान मेरा ख्याल लेना देना मस्जिद से मुसलमान न मैं कुफर की रीतियों में हूँ और ये मत सोचना कि मैं मुसलमान नहीं हूँ तो मैं मुसलमान विरोधी हूँ वही भी मैं नहीं हूँ न मैं पापियों में पवित्र हूँ और नहीं मैं मूसा हूँ न फरोन हूँ बुल्ला कहता है मैं क्या जानू मैं कौन मत पूछो मुसलमान हूँ हिंदू हूँ ईसाई हूँ यहूदी हूँ मत पूछो बुल्ला की जाना मैं कौन ना मैं मोमिन विच मसीता ना मैं विच कुफर दिया रीता ना मैं पाका विच पलीता ना मैं मूसा न फरोन बुल्ला की जाना मैं कौन न मैं वेद किताबों में हूँ और न भांग व शराब में न मैं सपनों में मस्त हूँ न सोने में और न जागने में गजब की बात कही न मैं सपनों में मस्त हूँ न सोने में और न जागने में मैं तो वो हूँ जो जागने को भी देखता है जो जागने के भी पार है बुल्ला कहता है मैं क्या जानू ना कौन हूँ न मैं अंदर वेद कटाबा नंग न शराबा नहिंदा मसत न न विच जागन विच नोन बुल्ला की जाना मैं कौन न मैं खुशी में हूँ और न गम न पाप में हूँ न पुण्य में हू और न मैं पानी हूँ या राख में हू न मैं आग में हूँ और न मैं पवन में हूँ बुल्ला कहता है मैं क्या जानू मैं कौन न मैं अरबी हूँ न लाहौरी हूँ न हिंदी और न नागरी हूँ न मैं हिंदू हूँ या पेशावर का तुर्क और न मैं नदौन में रहता हूँ मुला कहता मैं क्या जानू मैं कौन आदि और अंत में मैं अपने को ही जानता हूँ बहुत प्यारा वचन है अवल आखिर आप जाना न कोई दूजा हॉर पहचाना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 कि मुझसे ज्यादा सयाना और कौन सुधिया अर्थात सयाना जिसको सुध आ गई मुझसे ज्यादा सयाना और कौन इसलिए परमात्मा कौन गहरी बात बुल्ले ने कही मुझसे सयाना कौन है परमात्मा, परमात्मा कौन है परमात्मा कौन है क्योंकि जब मैं ही सबसे ज्यादा सयाना हूँ तो मुझसे पार और कुछ भी नहीं जिसने शरीर मन और वचन कामना वासना और भावना का अतिक्रमण किया वहाँ कहा कृष्ण और कहा भक्त वहाँ भक्त ही भगवान वहाँ कैसा भगवान बुल्ला कहता मैं क्या जानू मैं कौन हूँ अब आखिर आप जाना न कोई दूजा और पहचाना मैं थी और न कोई सयाना बुल्ला सोहे कीड़ा है कौन बुल्ला की जाना मैं कौन शंकराचार्य का यह वचन प्राण हरण करने वाले काल के उपस्थित होने पर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 रक्स देखा नहीं रक्स देखा नहीं तुमने अभी परवाने का किसको मालूम थी पहले से खिरत की कीमत आल में होश एहसान है दीवाने का कोई समझाए ये क्या रंग है मैं का आंख साकी की उठे नाम हो पैमाने का कोई समझाए कोई समझाए ये क्या रंग है मैं का चश्मे साकी चश्म साकी मुझे हर गांव पे याद आती रास्ता भूल ना जाऊ कहीं मैं खाने का चश्मे साकी मुझे हर गांव पे याद आती रास्ता भूल ना जाऊ कही मैं खाने का अब तो हर शाम गुजरती है उसी कूचे में अब तो हर शाम गुजरती है उसी कूचे में ये नतीजा हुआ ये नतीजा हुआ ना से तेरे समझाने का मंजिले गम से गुजरना तो है आसान इकबार इस नाम इस नाम खुद अपने से गुजर जाने का कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का आंख साकी की ओ है नाम हो पैमाने का कोई समझाए कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का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 जख्म दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला किस नगी जम गई किस नगी जम गई पत्थर की तरह ओठों पर किस नगी जम गई पत्थर की तरह ओठों पर डूब कर तेरे दरिया से डूब कर तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला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 तो भावाती ध्यान नहीं जैसा महर्षि ही महेश योगी कहते हैं बल्कि सोमरस सोमरस वैदिक धर्म का सार है नशा नशा चल सकता है और अगर जोर से बकवास करो तो यह भी हो सकता है यमदूत आ गए हो वाग खड़े हो ऐसा मैंने सुना कवि लक्कड़जी हो गए अकस्मात बीमार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 तकिये के नीचे से काबिल किताब निकाली कविता पढ़ने लग गए भाग गए यमदूत सुबह पाँच की ट्रेन से आए कवि के पुत आए कवि के पूत न थी जीवन की आशा पहुँचे कमरे में तो देखा अजब तमाशा कविता पाठ कर रहे थे कविवर लक्कड़ जी होकर बोर मर गए थे बाबा फक्कर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 वही अनुभव मोक्षदायी वही अनुभव मोक्ष दूसरा प्रश्न भगवान दुख मेरी नियति हो गया है आनंद एक स्वप्न आकाश का दुख का मूल आधार क्या है आनंद इतना दुर्लभ क्यों है भगवान अनुकंपा करें और मुझे दुख निरोध का उपाय समझाएं अरविंद मोहन आनंद हमारा स्वभाव है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 सब तरह से अयोग होना योग्यता है चुनाव क्या हार गए बड़ी मुश्किल में पड़ गए कोई नौकरी न मिले छपरासी की भी नौकरी न मिले भाग्य की बात गाँव में सर्कस आया हुआ था सर्कस के मैनेजर से कहा कि भैया कोई काम लगा दो अरे घोड़ों को नहलाता रहूंगा गधों को नहलाता रहूंगा यूँ भी जिंदगी घोड़ों गधों के बीच बीती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 और राजनेता हो जरूर कर सकते हो राजनेता की बातचीत ठेल गई तुम बोलो और हुआ कहो क्या काम सर्कस का मैनेजर थोड़ा तो झिझका फिर उसने कहा बाप मानते नहीं तो बता देता हूं कि हमारा जो सिंह था वो मर गया उसकी खाल हमने निकाल कर रख ली उसके भीतर आप घुस जाओ बस आप टहलते रहना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 चौकड़ी भूल गए एकदम दो पैर पर खड़े हो गए जनता तो दंग रह गई अरे आदमी स्त्रियों की तो छोड़ो पुरुष तक बेहोश होने लगी पर खड़ा और न केवल दो पैर पर खड़ा चिल्ला अरा बचाओ मारे गए बचाओ मुझे नहीं करना है ये काम ये किस तरह का है तभी दूसरा सिंह बोला रे चुप रहे बस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 क्योंकि जब भी खेल खिलाता है तभी डांटा जाता है जब भी रोता है तभी प्यार किया जाता है जब भी हंसता है तभी दुस्कारा जाता है जब भी खेलता है उछलता है कूदता है नाचता है तभी डांट बंद कर बैठ एक जगह शांति से बैठ और जब उदास बैठा हो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 ये राम राम जब जाओ जब जाओ आखिर बच्चा थक जाता सो जाता है तुम्हारे खिलौने ज्यादा से ज्यादा तुम्हें थोड़ी देर को सुला दें तो बहुत मगर वो भी ज्यादा देर नहीं क्योंकि जल्दी तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये खिलौने झूठे छोड़ते भी नहीं बनता है क्योंकि और क्या पकड़े टूटने का भी डर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 मैं तो अपने आप न सही कीता कूड़ी दे चुकाया मैं छान के लाल फूल लीता देख धुए धौलरे जग सारा सुट पाया ही जिया ते जर जीता बुल्लसा आनंद आखंड सदाल अपने आप आबी हयात पीता प्यारा वचन कहते हैं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 और मैंने अपने आप को देखकर कर आबे हयात जीवन रस पी लिया है अपने आप को देखकर कर आबे हयात जीवन रस पी लिया अमृत पी लिया है रसो वैसा तुम्हारे भीतर वह रस धार बह रही वह जीवन रस आबे हयात लेकिन तुम जब तक बाहर भटकते रहोगे तब तक भीतर कैसे देखोगे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 बाहर तर्क है विज्ञान है भीतर ध्यान है समाधि सुधिया है तब जिंदगी बदल जाती जरा सी नई नजर की जरूरत मुझे दे दे मुझे दे दे रसीले रसीलेट रसीले ओठ मासूमाना पेशानी हसी आंखें मुझे दे दे रसीले ओठ मासूमाना पेशानी हसी आंखें कि मैं एक बार फिर रंगीनियों में गर्क हो जाऊ मेरी हस्ती को तेरी एक नजर आगोश में ले ले हमेशा के लिए इस दाम में महफूज हो जाऊं जियाए हुस्न से जुलमाती दुनिया में न फिराऊ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 एक जाबदानी सी नजर दे दे बस इतनी सी बात चाहिए एक अमृत को देखने वाली आंख एक जाबदानी सी नजर मुझे दे दे मुझे वो एक नजर एक जाबदानी सी नजर दे दे कुछ और नहीं चाहिए अमृत को देखने वाली आंख उसे ही मैं ध्यान कह रहा हूं ध्यान के अतिरिक्त आनंद